देवी भागवत तीसरा स्कूल के विषय में राम लक्ष्मण की बात की मैं अकेले ही अखिल देवताओं और दानवों को जीतने की शक्ति रखता हूँ फिर मेरे सहायक भी हैं तब खुलाधम रावण को मारने में क्या संदेह है मैं जनक जी को भी सहायक रूप में बुला लूंगा रघुनंदन मेरे इस प्रयास से देवताओं का कंटक दुराचारी वह रावण अवश्य प्राणों से हाथ धो बैठेगा राघव सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चक्के की भांति निरंतर आते जाते ही रहते हैं सदा कोई एक स्थिति नहीं रह सकती जिसका अत्यंत दुर्बल मन सुख और दुख की परिस्थिति में तन्दुकूल हो जाता है वह शोक के अथाह समुद्र में डूबा रहता है उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता आप तो इनसे परे हैं रघुनंदन बहुत पहले की बात है इंद्र को भी दुख भोगना पड़ा था संपूर्ण देवताओं ने मिलकर उनके स्थान पर नहुष की नियुक्ति कर दी थी। वे अपने पद से वंचित होकर हुए कमल के कोश में बैठे रहे। बहुत वर्षों तक उनका वास चलता रहा। पर समय बदलते ही इंद्र को फिर अपना स्थान प्राप्त हो गया मुनि के हिसाब से नहुष की आकृति अजगर के समान हो गई और उसे धरातल पर गिर जाना पड़ा जब उस नरेश के मन में इंद्राणी को पाने की प्रबल इच्छा जाग उठी और वह ब्राह्मणों का अपमान करने लगा तब अगस्त जी कुपित हो गए इसके परिणामस्वरूप नहुस को सर्प योनी मिली अतएव राघव दुख की घड़ी सामने आने पर शोक करना समीचीन नहीं है विज्ञ पुरुष को चाहिए इस स्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर सावधान रहे महाभाग आपसे कोई बात छिपी नहीं है जगत प्रभु आप सब कुछ करने में समर्थ हैं फिर साधारण मनुष्य की भांति मन में क्यों इतना गुरुतर शोक कर रहे हैं व्यास जी कहते हैं लक्ष्मण के उपर्युक्त वचन से भगवान राम का विवेक विक्षित हो उठा अब वे अत्यंत शोक से रहित होकर निश्चिंत हो गए इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे इतने में ही महाभार नारद ऋषि आकाश से उतर आए उस समय उनकी स्वर और से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। मुनि को, को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया व्यवस्था की भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए इस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास थे उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही मुनिवर नारद ने प्रीति पूर्वक उनसे कुशल पूछी साथ ही कहा राघव तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है यह बात तो मुझे ज्ञात है मैं दो लोक में गया था वहीं मुझे यह समाचार मिला अपने मस्तक पर मडराती हुई मृत्यु को न जानने से ही मोहवश उसकी इस कुकर्म में प्रवृत्ति हुई है रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है इसीलिए सीता का हरण हुआ है